जो प्रधान प्रधान वीर थे वे सभी उपस्थित थे इनके सिवा अंग बंग पुन मगध मेकल कौशल मद्र दशाण नि और कलिंग देशी योद्धा भी जो हस्त युद्ध में निपुण थे वहां आए ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण तोमर और नाराचों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े उन्हें आते देखते धृष्ट दुम्न उनके हाथियों पर नाराजों की वर्षा करने लगा प्रत्येक हाथी को उसने दस दस छ छठ आठ बाणों से मारकर घायल कर दिया उस समय धृष्ट दुम्न को हाथियों की सेना से घिरा गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे और उन हाथियों पर बाणों की व्यवचार करने लगे नकुल सहदेव द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक सातकी शिखंडी तथा चेकितान ये सभी भी चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे तम लेखों ने अपने हाथियों को शत्रों की ओर प्रेरित किया वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे इसलिए रथों घोड़ों और मनुष्यों को सूढ़ों से खींच कर पड़क देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों को सूढ़ में लपेटकर ऊपर फेंक दिया दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी इसी समय अंगराज के हाथी का सा्विकी से सामना हुआ साप्तिकी ने भयकर वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थान को बिंद डाला हाथी वेदना से मूर्खित होकर गिर पड़ा अंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छिपाए बैठा था अब वह हाथी से कूदता ही कूदना ही चाहता था ये सातिकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान तीन नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर सौ बाणों से उसके हाथी को भी घायल किया तब अंगराज ने नकुल पर एक सौ आठ तोमरों का प्रहार किया किंतु उसने प्रत्येक तोमर के तीन तीन टुकड़े कर डाले और एक अर्षचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया फिर तो वह हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा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 फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की टूट गए और, और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई उनमें से आठ बड़े बड़े गजराजों को सहदेव ने चौसठ बाढ़ मारे जिसकी चोट से पीड़ित हुए हाथी अपने सावारों सहित गिर कर मर गए महाराज सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्मसात कर रहा था, भस्मसा तीन, तीन से उसके सारथी को बिंद डाला जब एक दुशासन ने सहदेव का धनुष काट कर उसकी छाती और भुजाओं में तिहत्तर बाढ़ मारे अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा न रही उसने बड़ी फुर्ती से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 वह बाण दुशासन का कमर खेद कर शरीर को विदिन्न करता हुआ जमीन में घुस गया इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उसका सब ओर से संहार आरंभ कर दिया दूसरी ओर नकुल और कौरव सेना को पीछे भगा रहा था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 तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तील के समान टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा पताका गदा तलवार ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया रथ घोड़े और कवच से रहित हो जाने पर नकुल ने एक भयानक परिख उठाया किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले उस समय उसकी इंद्रिया व्याकुल हो गई और वह सस्ता रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ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 तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ वह लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर के रथ पर बैठ गया इतने में सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए उस दुपहरी में सूत पुत्र कर्ण चारों और चक्र के समान घूमता हुआ पांचानों का संघार करने लगा शत्रुओं के रथ टूट गए ध्वजा पता कट गई घोड़े और सारथी मारे गए तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए कुछ ही देर में पंचाल सेना के सभी भागते रथी भागते देखे गए हाथियों के शरीर खून से लथपथ हो गए वे उन्मत्त के भाती इधर उधर भागने लगे ऐसा जान पड़ता था मानो वे किसी बड़े भारी जंगल में जाकर दावा से दग्ध हो गए हैं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 पांच साल वीरों में से भी जो योद्धा मरने से बचे थे वे सब मैदान छोड़कर भाग गए